पाठ करें। ओम सहना सहना तो, ओम शांति शांति शांति मीमा में हमने शब्द की नित्यदाक्य विषय में सूत्र के आधार पर जैसे भाष्यकाल शबर ने बताया जैसे युद्धिष्ठी जी ने समालोचना की उसके आधार पर हम विचार कर रहे थे अब इसमें थोड़ी सी बाकी है तो पूरा हो जाएगा तो एक प्रकरण पूरा हो जाएगा मामसा की पढ़ाई शुरू होने के बाद एक छोटा सा प्रक्रम भी यदि हम पूरा न करें पूरे एक संतोष नहीं होगा अब आगे का सूत्र है सर्वत्र सर्वत्र योग पद्यात योग पद्यात कर्म भावना से रिलेटेड बात आ जा जाएगी हाँ जी कर्म भावना से रिलेटेड तो कहते हैं सर्वत्र सर्वत्र का मतलब सब स्थान पर सब जगह पर सब स्थान पर सब जगह पर ये एक अर्थ हुआ दूसरा सर्वत्र का होता है संबंधित सारी वस्तु पर संबंधित सारी वस्तु पर तो कहने का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति गौ ऐसे उच्चारण कर रहा है क्या उच्चारण कर रहा है गौ इसका अर्थ क्या होता है वो सींग वाली चार पैर वाली एक पूंज वाली वो सासना वाली गला कंबल वाली सासना पीछे हा वो गला कंबल वाली हा एक जो प्राणी है गौ ये कहते ही वो याद आएगी अब सूत्रकार सिद्धांती का ये पूछना है गऊ ऐसे बोलते समय सारी गाय याद आएगी या पर्टिकुलर एक गाय याद आएगी हाँ गऊ जाति में जो भी है गौ एक वचन गऊ शब्द इसका अर्थ पूरे जाति के सारी इकाई ओ लाल हो या पीले हो या काली हो या सफेद हो कोई भी हो सबके लिए गाओ इतने ही कहने की जरूरी है सर्वत्र गाय में हमारी बुद्धि जाएगी ठीक है यदि शब्द की व्यापकता ना हो वो आकाश के गुण न हो और वह वह एक ना हो तो एक गौ शब्द से केवल एक गाय ही हमारे बोध में आना चाहिए परंतु एक गौ शब्द से सारी गाय यानी सारी बैल दोनों के लिए गौ है पुल में स्त्रीलिंग में दोनों में गौ एक ही शब्द है तो सारी गौ जाति एक गौ शब्द के द्वारा हमारे बोध में आता है ये शब्द के नित्य हुए बिना अनित्य शब्द के होते हुए नहीं होगा यदि शब्द अनित्य होता एक गाय के लिए गौ बोलने के बाद दूसरे गाय के लिए फिर गौ बोलना पड़ेगा ठीक है उसी प्रकार क्या है गौ का उच्चारण करो किसका गौ शब्द का पहले से तय है क्योंकि पहले से डिटर्मिंट है क्योंकि यह शब्द पहले से है इसलिए बोलता है गौ शब्द का उच्चारण करो गौ ऐसे उच्चारण करो उसको सुनने के बाद हम ऐसे ही उच्चारण कर इसलिए आपको उपदेश करते हैं आ, तो ये, ये है कि है। अच्छा तो बात ये होती है जब मान लीजिए आपको ही मान लीजिए आप संसार के सबसे पहले व्यक्ति है आपको गौ शब्द के बारे में पता नहीं है तो आपको एक उपदेषा होगा आपको एक उपदेषा होगा वो उपदेषा क्या करेंगे आपको गौ ये सिखाएंगे उपदेषा आपको कहेंगे मेरे जानकारी में एक गोशब्द नित्य है उस नित्य गोशब्द को बेटा तुम्हारे लिए मैं उपदेश करता हूं वो आदिगुरु वो ईश्वर इसलिए कहा सही ऐशा मेरे दुश्मन आ गया <laughs> <laughs> <laughs> गाड़ी देखकर चले गए ना इसलिए। भैया आगे दूसरी दूसरी दूसरी गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है, तो भी है, ठीक भी भी ऐसी, हाँ। उसी प्रकार जब आपको गाय शब्द का आपके माँ उच्चारण करके आपको सिखाई थी उस समय पर मां मां के सामने और आपके सामने वो चार पैर वाली वस्तु खड़ी थी तो उसी को दिखाते हुए आपके मां कहते हैं गौ यही आपका प्रत्यक्ष गौ शब्द के जो पहला जो अनुभव आपको हुआ ये आपका प्रत्यक्ष कब हुआ आपके मां आपके गुरु बनकर के आपको गौ शब्द के बोलने के साथ साथ उसकी अंगुली सामने घास चरने वाली या भरने के पेट भरने के बाद देखने वाली या पेट भरके के बैठ करके वो करता है ना हाँ हाँ वो करने वाली उस गाय को दिखाती हुई ही आपके मा ने आपको गौ शब्द से का उच्चारण किया उसी प्रकार उड़ता हुआ या बैठता हुआ या कोई कीचड़ मुक में से कीड़े को निकालता हुआ कौ को दिखा करके काका हाँ का। अम्मा ऐसे बोलते हैं ना तो देखिए शब्द के साथ साथ आपको आपके माने गुरु ने आपको का दर्शन भी साथ में कराया तो आपको समझ में आ गया इस वस्तु को और काका का शब्द का परस्पर संबंध है का, का इसका नाम है काका का शब्द का यह अर्थ है तो आपको क्या क्या मिला एक नाम मिला एक वस्तु मिली उस नाम और वस्तु के बीच में होने वाले संबंध मिला उसके बाद में आपको काका ऐसे का आपको सुनाएंगे ना आपको वो जादी याद आएगी न कि एक पर्टिकुलर काल, ठीक है ना? और आपके मां ने आपको काका का सिखाया उसके बाद में काका का बोलेंगे आपको जादी याद आती है यानी आपकी बुद्धि में वो नाम वो संबन्द वस्तु संबन्द और उसका संबंध है ना जागृत होकर के रहता है समझ में आ गया ना तो जो आपको अनुभव हुआ वही मेरा अनुभव है वही पांडे जी का अनुभव है वही माँ का भी अनुभव है इसका मतलब एक का, का शब्द अपूर्व नहीं पहले ना होकर के, अभी अभी मैं क्रिएट करके आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं का, का शब्द पहले था बहुत पीढ़ियों इसका उच्चारण करते रहे वो वस्तु आज के का का, का ये, ये है ना चार दिन के बाद मर भी जाए पर कागज जाति में जी का ही जनते हैं जीते ही रहते हैं मरते ही रहते हैं जाति वहां नित्य है उस जाति का नाम भी नित्य है तो आप प्रश्न पूछिए प्रश्न पूछना आपको अपने मन से पूछ सकता है अपने कंप्यूटर से पूछ सकते हैं वो आपको क्या कहेंगे पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे, पीछे पी� और संसार में किसी एक व्यक्ति से पूछिए मुझे किसी ने सिखाया नहीं किसी ने कागा बोल करके मुझे सिखाया नहीं कागा ये शब्द को मैंने किसी से सुना नहीं अब मुझे मालूम हो गया नहीं होता नहीं होता समझ में आ गया ना इसलिए कहते हैं सर्वत्र यौ का पद्वात एक गौ शब्द के उच्चारण मात्र से एक साथ गो जाति के सारे अंगों में इस शब्द का संबंध चला जाता है जाति में चला जाता है जादी नित्य होने के कारण उस जाति का नाम भी नित्य है में है है। इसका तो कहने का मतलब वेद जो है ये अपौरुषेय है वेद जो है अपौरुषेय है और वेद पौरुषे भी है यदि वेद मैं किसी को पढ़ाऊं मेरी वाणी पौरुषय है परंतु जिसको आधार मान करके मैं पढ़ा रहा हूं वो वेद ये अपौरुषेय है यानी अपौरुषय वेद का ज्ञान और अपौरुषय वेद का प्रवचन प्रवचन जो होता है अपने मुंह से निकलता है श्री ओ पौरुषेय है और जिसको आधार बना करके प्रवचन हो रहा है वो आधार जो है पाले वो पाले से है इसलिए दयानंद जी ने कहा ये किताब ये मसी ये सब कुछ चला जाएगा परंतु वेद हमारे कंप्यूटर में अब कभी कभी मनुस्मृति जलाने वाले को देख करके दुख होता है क्या दुख होता है कितने मूर्ख है ये क्या सोचता है मनस्पृति भगवान ने कागज पर छुपा करके हमारे सामने रखा है उनमें से हमने पढ़ लिया है यदि मनुस्पृति रूपी ग्रंथ को जला दे दुनिया में मनुस्पृति का जान खत्म हो जाएगा नहीं हो सकता और ये जलाने वाला भी नारा लगाता है क्या नारा लगाता है जो विचार है उस विचार जलने वाला नहीं है संसार में जो विचार है ना किसी भी परंपरा के हो विचार में हम ताला नहीं लगा सकते विचार को हम जला नहीं सकते हैं विचार को हम काट नहीं सकते हैं कोई बात ना, इसके विचार को इसने काट दिया ये भ्रांति है ये अज्ञान अज्ञान के वशीभूत होकर के होने वाला ये भ्रांति है इसलिए कहा अर्थ लिखिए तो वादा करने वाले लोग कहता है वर्ण व्यवस्था मन के अंदर मनु महाराज की लिखने के बाद हुआ है ठीक है ना तो ये कहना कितना याथार्थ है देखिए यानी अपने डंडल से टूटे हुए अपिल को जब भूमि खींचकर के नीचे गिराया ये आइसिक न्यूटन के लॉस ऑफ मोशन लिखने के बाद हुआ आप सहमत होंगे नहीं होंगे ना और मनु महाराज के लिखने से पहले क्या था संसार में भगवान के सृष्टि नियम पूर्वक थी सृष्टि के नियम को शब्द से सुना मनु महाराज होता और राजा थे ना मनु मनु राजा थे और मनु के पुत्र इक्शवागु आदि भी भारत देश के साम्राट रह चुके हैं ये नहुष ये मनु के वंश हैं बोल बोले ना आ, नंदीश कुमार महुष बड़े हिंसक राजा बने ये सारे मनु की परंपरा के हैं मनु महाराज है इस साम्राज्य दे, देखिए मनुस्मृति की भूमिका देखिए इस साम्राज्य के समुख ऋषि लोग और राजा लोग आकर के प्रार्थना करते हैं जैसे अम्बेद अम्बेदकर से अम्बेदकर है ना बाबू राह अंबेडकर के सामने आकर के अधिकारियों का निवेदन हुआ इस जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो गठन समिति है आप इसके अध्यक्ष हो तो मानो महाराज को क्या कर दिया अध्यक्ष बना दिया अध्यक्ष क्यों बना दिया क्योंकि इस विषय में इस समय ज्यादा जानकारी इन नियमों के बारे में आपको है आपको क्या करना चाहिए जैसे हमारे बुद्धि में यह प्रोग्राम बनने लायक इस नियम का एक प्रोग्राम बनाओ किसका भगवान के समाज में भगवान की सृष्टि में जो नियम है उस नियमों को आपने क्या करना चाहिए हमारे कंप्यूटर में फिट होने लायक इसका एक प्रोग्राम बनाओ मन ने क्या कर दीजिए कर दिया पूरे नियमों को देखने के बाद क्योंकि वेता है ना उसने क्या कर दिया एक प्रोग्राम बना दिया और प्रोग्राम क्या है उसको शब्द रूप देंगे तो वो मन स्मृति हो गया इसका मतलब चादुर्वर्ण बनाने में मनु का कोई हाथ नहीं था और चादुर्वन जब उन्होंने देखा उन्होंने क्या कर दिया चादुर्वर्ण ऐसे ऐसे होता है ठीक है अब हमारे देश की जनता शराब पीने वाले होंगे तो वोट देते वक्त क्या है शराब के लिए हमें अनुमति देनी चाहिए बोल करके वोट डालेगा सरकार को अधिकार में आने के बाद क्या करना चाहिए शराब के लिए लाइसेंस देना चाहिए नहीं तो क्या होगा नारा लगाएंगे ठीक है ना और उन्होंने इन्होंने ये लिखा पिता रक्षदी कौमारे पति रक्षदी यौवने पुत्रो रक्षदी वार्धक्य न स्त्री स्वातंत्री अर्ती आगे लिखा यत्र नार्यस्त पूजन रमन्ते तत्र देवता यत्र न पूजंदे सर्वा तत्राफला क्रिया पहले श्लोक को देखिए पहले श्लोक को देखिए उसमें तीन पंक्ति क्या है रक्षा विषयक है और एक पंक्ति जो होता है स्वातंत्र विषयक है अब श्लोग किसको कहते हैं एक विषय को बदाने के लिए जो चार पंक्ति लिखी जाती है उसको हम कहते हैं श्लोक अब देखिए श्लोकों को देखिए इसका तीन पैर क्या है रक्षदी रक्षदी रक्षदी एक पैर क्या है नारहति, नारहति। अब मीमांसा का ये नियम होता है हम इसके शोधन करेंगे इसके भावों को निकालेंगे क्योंकि वाक्य जो होता है अपने किसी ना किसी भावुक को बताने वाला होता है इसमें भाव सबसे ज्यादा भाव किस प्रकार है और इसका भाव किस ओर झुका हुआ है रक्षा के ओर यानी समाज में स्त्री की रक्षा होनी चाहिए तो प्रश्न आ गया समाज में स्त्री की रक्षा होनी चाहिए कब कब आता तो तीन। उसमें उसमें तीन काल है हाँ सभी अवस्थाओं में तो कितनी अवस्था है ये वन अवस्था अवस्था यानी विवाह से पहले की अवस्था एक विवाहित अवस्था एक पति छोड़कर जाने की अवस्था में लेंगे जाएंगे ना पदी। तीन तीन अवस्था होती है अवस्थाओं हो में रक्षदी, रक्षदी, रक्षदी। इसका मतलब क्या हो जाता है अपने अन्य वस्त्र आदि के लिए भागदौड़ करने की स्थिति स्त्री को नहीं होना चाहिए स्त्री हमसे स्वातंत्र न मांगे मनुख का कहने का तात्पर्य क्या है स्त्री हमसे स्वातंत्र न मांगे स्वातंत्र कब मांगने लगा पता है पहले हम नारी विद्या को हटा दिया उसके बाद में पैतृक संपत्ति पर नारी का जो अधिकार है ना इस अधिकार को छीन लिया समझ में आ गया ना तो तब जाकर के क्या कर दिया नारी ने हमसे स्वातंत्र मांगने लगा ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है मनु महाराज का आशय यह नहीं था पिछली परंपरा वाले आगे जाने वाले परंपरा वाले ने क्या कर दिया उनके अधिकार को छीनने लगा रक्षा प्रदान नहीं हुआ तब जाकर के क्या हो गया मांगने लगा तो इसका मतलब क्या है इस योग का झुकाव रक्षा के तरह होता है और इसमें क्या हो जाता है कोई कहता है गाय के स्तन के अंदर जो क्षीर है दूध है भरा रहता है परंतु गाय के पैर के बीच में जाने वाला जो मच्छर है मच्छर तो ऊपर से ही काटता है उसी प्रकार लोग क्या कर दिया ऊपर से नस्त्री स्वतंत्र मरगति ये तीनों वाक्यों को उन्होंने गौण कर दिया और जो गौण को उन्होंने मुख्य कर दिया कैसे जैसे उपासना होनी चाहिए उस उसपासना को हम गौण कर देते हैं गायत्री का जो जब होना चाहिए उसको गौण कर देते हैं। उसके बाद में बड़े बड़े समाधि की बात जो बाद में हमारे अनुभव में आनी चाहिए तो हमारा प्रश्न है, मुक्ति में जाने के बाद क्या वहां शरीर रहता है अगर तो रहता है तो क्या नहीं जाएंगे ठीक है ना तो अभी क्या है अभी हमें साधना करनी चाहिए अभी हमें साधना करनी चाहिए आगे क्या हो जाता है दर्शन में क्या बताया है एक भूमि को जीतने के बाद उसके तुरंत नजदीक के भूमि में निवेश होना चाहिए न कि लास्ट भूमि पर आज हमारा निवेश कहां है लास्ट भूमि पर है श्री हम जब दुखी होकर के बैठे मैं भी दुखी होकर के प्रवचन करता हूं ठीक है ना कभी क्या हो जाता है दर्शना जारी होता हुआ बहुत मुठभेड़ हमारे बीच में होता है और ज्यादा दुखी कौन होगा बताइए ज्यादा ज्यादा ज्यादा ज्यादा ज्यादा दुखी में हूं ये पांच मिनट में भूल जाती है पांच मिनट में भूल जाती है क्योंकि उनको दर्शनाचारी होने का अभिमान नहीं है मैं अभिमान लेकर के घूम रहा हूं इसलिए क्या है मुझे ज्यादा दुख होता है आगे क्या कहात्र नारियस्तु आप देखिए पहले जो वाक्य है ना पहले वाक्य को इन्होंने स्पष्ट कर दिया अर्थात यौवन के दिशा में पदी के द्वारा होता हुआ, नारी की पूजा होनी चाहिए होकर के अपने घर में बैठेगी ना तो समय नारी की पूजा होनी चाहिए उसके बाद में हा जब पदी वान लेकर के, समाज के एडवोकेट बनकर के जाएगा सारे हमें सुम करके वो समय क्या है नारी वहां अकेली ना हो उस समय पर भी उस माँ की पूजा होनी चाहिए ठीक है यत्र नारियो तो पूजन दे जहां नारियाम पूजित होती है देवदाह तत्र रमन उस घर के अंदर सारी देवदाए उसका खेलकूद मजा करेगा यानी वहां कोई दुख नहीं होगा वहां स्वर्ग होता है यत्र पूजें दे जहां इनकी पूजा नहीं होती उनके दुखों के शामक होकर के सदस्य उनसे व्यवहार नहीं करते हैं सर्वाहा सर्वाह क्रिया सारी क्रियाओं के होते हुए भी कोई क्रिया हमारे लिए सुखदाई नहीं, नहीं होता है स्वर्ग के विपरीत फल वहां आएगा ठीक है ना इसलिए स्वामी दयानंद जी लिखते हैं जब भी पुरुष बाहर दूर दूर देश तक जाते हैं वहां अपने कार्यभार के बीच में भी ढूंढना चाहिए मेरे पत्नी के लिए यहां के विशेष में क्या लेकर जाओ तो लेकर के दीजिए बताते हैं ठीक है ना और पत्नी को हिसाब रखने के लिए दयान जी लिखते हैं ग्रस्ताश्रम में पत्नी का काम है घरेलू अकाउंट मेंटेन करना किसको क्या देना कितना देना वो देखना अब मीमांसा के प्रकाश में कहता हूं मीमांसा में क्या होता है पत्नी आज्यम अवेक्षित एक प्रकरण आता है पत्नी अवेक्षित पत्नी के द्वारा देखा गया आज्यम घी उसका होम करना चाहिए यानी यजमान जो है घी को गर्म करने के बाद छानने के बाद अपने पत्नी को दिखाती है क्या है ठीक है ना अब हम कर सकते हैं अब लास्ट दर्शन किसका होता है पत्नी का होता है जब तक पत्नी अनुमति नहीं देती तब तक उस गीत के हम आहुरी में नहीं डालते डाल, डाल सकता है, अब हमारे मनस्पति के आधार पर मैंने जो कहा वही चीज क्या है मीमांसा के अंदर यानी कर्मकांड के अंदर गृह सूत्र सौद सूत्रों के अंदर विधान उसका हुआ है ठीक है ना और पत्नीशाला के बारे में मैंने कल कहा था क्योंकि उसके नैतिक कोण में यागे से थोड़े दूर में परंतु पंडाल के अंदर ही पत्नीशाला बनाते हैं और पत्नीशाला जब भी पत्नी को जब उनका काम जो आहुति देने का काम पूरे हो जाता है ना तो बोलते हैं आप जाकर के वहां आराम कीजिए वहां आराम की व्यवस्था होती है और क्या है जो घर घर होता है ना वो घर के अंदर क्या है ये पत्नी के प्राइवेसी को तोड़ने योग्य कोई काम कोई ना करे अब जब बहु घर में आती है ना हम उनके लिए कमरा कैसे सजाते हैं की प्राइवेसी हो जब हम प्राइवेसी नष्ट हो जाती है ना स्त्री क्या स्त्री रोएगी स्त्री झगड़ा करेगी ये नारी की पूजा होनी चाहिए तो क्या होगा स्त्री को जो अपेक्षित है जो प्राइवेसी है ये प्राइवेसी उनको देनी चाहिए बहुत सारी बातें इसके अंदर आती है अब इसके लिए क्या है ना? ये सारी चीज समझनी है ना शास्त्र को समझनी है हमारे साथ रहने वाली स्त्रियों की शिकायतों को सुन लीजिए हमारे साथ रहने वाले स्त्रियों के शिकायतों को सुन लेंगे तो क्या होगा शास्त्र में जो बताया उसका तात्पर्य हमें जैसे उस जमाने में शिकायतें होता था ना इस जमाने में भी वही मनुष्य है वही परंपरा है ये शिकायतें होती है इसलिए देखिए ये लोगे क्या मनु प्रवर्तक है, है ना लड़ाई के इस प्रकार इसका प्रवर्तक कोई श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं कोई जवाहरलाल नेहरू नहीं कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं कोई महात्मा गांधी नहीं लड़ाई तो देखिए जब से मानव राशि संसार में है तब, तब से लड़ाई है जब तक ये रहेंगे लड़ाई तो होगी और देखिए पुराणों को देखिए जगह जगह पर देवासुर संग्राम के बारे में बताया इंद्र और वृत्र की लड़ाई और बलि और वामन की लड़ाई कितनी लड़ाई हैं होती है राम और रावण की लड़ाई है ना होती रहती है अब इसलिए इधर कहा एक गाय शब्द के उच्चारण जब हम करेंगे सारे गो उससे ज्यादा होता है शब्द के नित्य हुए बिना ये नहीं हो सकता अर्थ लिखा एक गौ शब्द के एक यानी एक बार गौशब्द के उच्चारण होने पर पूरी की पूरी गौजाति का ज्ञान होता, होता है पूरी की पूरी गोजाति का ज्ञान आगे कहते हैं संख्या भावात बोलिए संख्या, संख्या भावात एक ही सूत्र है संख्या भावात एक ही सूत्र नहीं एक ही पद है एक ही पद हम बार बार बार बार गौ गौ गौ गौ गौ बार बार कीजिए पर अपने बच्चे से पूछिए पापा ने क्या कहा गौ कहा पापा बच्चे ये नहीं बोलेंगे गौ गौ गौ गौ ऐसे कहा नहीं बोलेंगे हम आठ बार करें बार बार करें सौ बार करें कितने भी रिपीटली कितने भी बार गौ गऊ बोले पर पर्द सुनने वाला उसका अर्थ एक गौ यही लेंगे सौ गौ ऐसे नहीं लेंगे बारह गाय ऐसे नहीं लेंगे यदि बारह गाय लेना है तो बारह गौ अले द्वादश गावा द्वादश गावा ऐसे कह लो तो बारह गाय अर्थ होगा संज्ञा जोड़ना पड़ेगा संज्ञा के जोड़े बिना कितने भी बार रिपीट करके आवृत करके गौ शब्द को बोलो उसको एक ही गौ अर्थ लिया जाता है इसलिए ये गौ शब्द एक नित्य शब्द है उदाहरण के लिए बोल रहे गौ शब्द एक नित्य शब्द है में आता है आय गौ प्रश्नक्रमीद असदन मातरम पुनः वहां गौ शब्द आता है ठीक है ना इसलिए कहा क्या कहा संख्या अभाव संख्या का अभाव होता है चाहिए तो आप बारह संख्या में गौ शब्द को बार बार बोलिए परंतु अर्थ में संख्या नहीं आएगी फिर तो क्या आएगा केवल गौ शब्द ही आएगा अर्थ लिखिए अनेक बार अनेक बार यदि गोशब्द का उच्चारण करे तो भी एक ही गोशब्द अर्थ में लिया जाता है एक ही गोशब्द अर्थ में लिया जाता है उसका तात्पर्य एक गौशब्द ही लिया जाता है। इसमें क्या हो जाता है एक कऊ जो होता है ना एक गौ के लिए संकेत है हाँ। क्योंकि हमारे इधर इस जानवर के लिए हम कऊ बोलेंगे ठीक है? और दूसरा अब देखिए जब जब किसी किसी ने इसका विधान किया ना मान लीजिए सबसे पहले शब्द जो निष्पन्न हुआ ना संसार में तो उसका विधायक एक व्यक्ति होगा ना उसको विधान करने वाले एक होगा ना उस भाषा के शुरुआत करने वाला कोई ना कोई होगा उस व्यक्ति के मस्तिष्क में पहले बैठेगा गौ शब्द क्योंकि कोई भी उच्चारण हम करेंगे ना पहले निश्चय होना चाहिए ना पहले निश्चय किए बिना जैसे कि मैं वहां जाकर के क्या बोलूं ये निश्चय होता है ठीक है ना कभी कभी क्या हो जाता है हमारे प्रोग्राम में आज जल्दी जल्दी ये हो जाएगा परंतु निश्चय पगलें होता है उसके बाद में बोली होती है अपने कंप्यूटर में निश्चित किए बिना क्लिक किए बिना कोई भी शब्द मुंह से उच्चरित नहीं होता कहा बताया शतपथ ब्राह्मण में बताया यद मनसा मनुते यद मनसा मनुते आचार्य जी बोलते ना तद वाचा वद दी यद वाचा वद दी तद कर्मणा करो यद कर्मणा करो तद अभिसंबदे जो मन से हम निश्चित करेगा निश्चित करके वाणी से बोलेंगे ये जरूरी नहीं है हमारी बोली ऊंची हो दूसरे को सुनाई दे पर हमारे अंदर अंगों में क्या है वो वाणी का गुंजाइश होगा ठीक है ना हाँ विचार तो जब होगा ना विचार होने के बाद व्यक्ति बोलेंगे ये वाणी पराबी हो सकती है पश्चिंदी भी हो सकती है मध्यमा हो सकती है या वाइरी हो सकती है वाइरी हो जाती है सबको सुनाई पड़ता है कभी कभी क्या होगा गुप्त रूप से कोई करेगा ना योजना बना करके वहां पर भी वाणी बोली जाती है परंतु उसके वाइरी रूप ट्रांसफॉर्म ना होने के कारण किसी को पता नहीं पड़ता है समझ में आ गया ना अब इसलिए इधर कहा तो क्या है अंग्रेजी शब्द जब भी उर्जन होने से पहले जिसने गौ का पहले या कऊ का पहले उच्चारण किया होगा उस व्यक्ति के अंदर ये कऊ शब्द पहले स्थान ग्रहण कर लिया उसके बाद में उसका उच्चारण कौ ऐसे उच्चारण होता है अब देखिए ये ऋषि जो है ना ऋषि जब अपने शास्त्र को लिखने के लिए बैठते है तो उनकी ये चिंता नहीं होती है आज रोटी कहां मिलेगी चिंता नहीं होती है ये नहीं होता है जमीन का भाव बढ़ गया अब प्लॉट कहां खरीदना है नहीं क्योंकि पतंजलि ने लिखा ना कहा लिखा पतंजलि मुनि ने व्याकरण महाभाषी में लिखा ब्राह्मण निष्कारणो धर्म षडंगो अध्यय जिन्होंने ये लिखा उनकी सारी अन्यायी लोग उनके बदाने के मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर ऐसे ही करने वाले थे इसलिए धर्म यहां तक आ गया आज ये हम ये धर्म है ना ये धर्म आगे बढ़ रहे हरि समाजी के कारण नहीं है हम तो कितने बोलते हैं बहुत करत, कम करते हैं आज ये धर्म इसमें आर्य समाज ये अच्छे भी है आर्य समाज खराब भी है ठीक है ना आ, इसमें ये धर्म इसलिए चलता है दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, समूह ऐसे हैं, वो करते हैं ऐसे करते हैं इसलिए धर्म जीवित है ठीक है ना कैसे एक उदाहरण देता हूं एक घर में दो बच्चे हैं मां बाप का एक क्या है किताबों को पढ़ते, पढ़ते पढ़ते पढ़ते बिस्तर से नीचे उतरते ही नहीं है। थोड़े देर किताब पढ़ने के बाद क्या होगा किताब को बंद करके देखेगी मम्मी आज क्या बनाया और खाने के बाद मम्मी थक गई माथा दुखता है तो मम्मी क्या बोल रही झगड़ा अवॉइड करने के लिए सो जाओ थोड़ा सो जाओ सो जाने के बाद आ गया अब तो सीरियल का टाइम है आ गया मम्मी चाय बनाई आज चाय बनाई पी करके बैठ जाएगा और टीवी देखने के बाद तक पूरी तक एनर्जी खत्म हुई पूरी एनर्जी खत्म हुई और दूसरे बेटी दूसरे बेटी मम्मी के लिए कपड़ा धोती है पात्र मांजती है दुकान जाती है सब्जी लेकर आती है वो घर जीवित है किससे जीवित है एक कहेंगे मेरे टीवी देखने के कारण जीवित है हम सब मानेंगे हम नहीं मानेंगे अब देखिए इस प्रकार जो क्रिएटिव जो विस्डम जिसको होता है उनके क्रिएटिव विजम होने के कारण वो परिवार जीता है फल किसको फल तो बांध करके खाते हैं है ना और इस प्रकार होकर के रहने वाला क्या है? और काम करने वाले से नीरस भी प्रकट करते हैं असूया भी हो जाती है और कोई उसकी प्रशंसा करता करते सहन नहीं होता ये दीदी की प्रशंसा क्यों कर रही है सब लोग ठीक है ना तो इसी प्रकार क्या हो जाता है कि ये ऋषि लोग इस प्रकार क्या कर दिया हमें हम एक हमसे मार, मार मार करके पढ़ाते हैं आचार्य जी कितने बार बताया ये ये वाचा ये मनसा मन मैंने तो आचार्य जी को प्रवचन करते हुए ये दस बीस बार मैं सुना हूं वो मेरे विद्यार्थी जीवन में नहीं है मेरे विद्यार्थी जीवन में तो मैं सैकड़ों बार सुना हूं इसके अलावा गुरुबल छोड़ करके आने के बाद भी दस दस बीस बीस बार मैं आचार्य जी को इस वाक्य को दोहराते दो हुए और उस व्यक्ति को भी देखिए वो बहुत फास्ट चलते हैं फास्ट कार्य को करते हैं एक पत्र लिखते हैं ना पांच मिनट में पूरे दो तीन पन्ने लिख लेते हैं और मेरे तो लेख में क्या है? दो तीन बार काटपीट होता है इनके पत्रों को मैं देखता हूं इतने सुंदर राइटिंग इतने घट वाक्य कोई भी अपशब्द उसके अंदर नहीं है जो भी अपने जो वाक्य मन की बात है वो पूरे वाक्य के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं बाद में फटाफट उसको फोटोश निकालते हैं अब देखिए विदेश जाने के बाद इतने पैसा खर्च करके ये मेल कौन भेजेगा कोई नहीं भेजेगा तो मैं देखता हूँ सबके घर में आचार्य जी की चिट्ठी प्रेरणा आ जाते है और मैं प्रमुख स्वामी के बारे में सुना हूं हजारों पत्र का उत्तर देते हैं उत्तर देते हैं उसके संस्था को देखिए उसके संस्था उनके सिद्धांतों के कारण नहीं उनके संस्था उनके कर्म जो है ना वो कर्म के कारण जीता है तो उसी कर्म का ही यह शास्त्र है ठीक है ना तो लिखा अर्थ अब आगे ये खत्म होने वाला वाला है अनपेक्षकवाद आना <पेक्षत्तुार्ण> आना आना पेक्षत्त॥ार्ण। आना पेक्षत्त॥ार्ण। है ना, ऐसे बोलिए, अन अपेक्षेक्षित अन अपेक्षेक्षेक्षेक्ष आ मैं थोड़ा जोर देना अन अपेक्ष सुनाई नहीं देना उसमें अब हाँ ठीक हो गया अन अपेक्षेक्षा न होने के कारण किसकी अपेक्षा विनाश कारण की अपेक्षा तो पूछते है यदि यह शब्द की उत्पत्ति के कारण होता तो उसका विनाश का भी कारण होना चाहिए आप बोलते उत्पन्न होने के लिए उत्पत्ति के हेतु को तो तुम मानते है तो उत्पत्ति होने के बाद ऐसा विनाश को प्राप्त होता है तो विनाश का कारण कौन है दिखाओ कोई मिलता है इसके समान प्रत्यक्ष कोई मिलता है नहीं मिलता है तो इसका मतलब उत्पन्न हो गया और नष्ट नहीं होता हो ऐसे भी तो नहीं होगा उत्पत्ति का खंडन करना चाहता है सब दर उत्पन्न नहीं हुआ फिर क्या हुआ प्रकट हुआ आ, से था और क्या है ताली बजाने से वो प्रकट हो गया उच्चरित हो गया उसकी सत्ता सबके सामने आ गई जैसे कि अंदर रखा था तो किसी को पता नहीं था तो निकाल करके दिया तो प्रकट हो गया तो उसको उत्पत्ति तो नहीं मानेंगे मैं इधर करचिव रखा था उसके बारे में मैं ऐसा दिखाता हूं तो आप ऐसे तो नहीं मानेंगे ना मैं रोमाल को उत्पन्न करके दिखाया नहीं विद्यमान को निकाल करके प्रकट कर दिया प्रकाशन कर दिया तो ये कंक्लूड करते हैं शब्द के शब्द के शब्द के विनाश कारण की शब्द के विनाश कारण की अपेक्षा न होने से शब्द नित्य है यदि नित्य होता अपने विनाश कारण की अपेक्षा रखकर जब विनाश कारण आएगा जैसे हमारे विनाश का कारण कभी बोलते हैं ना विपरीत बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि विपरीत बुद्धि हमारे विनाश का कारण है ठीक है ना अनुकूल बुद्धि अनुकूल बुद्धि हां हमारी सत्ता प्रकट करने का अनुकूल बुद्धि कारण है अपने सत्ता से गिरने का विपरीत बुद्धि कारण है तो कारण इधर है तो कारण वहां पर भी होना चाहिए ठीक है ना देखिए बच्चा हुआ किसका बच्चा हुआ कारण के बारे में प्रश्न उठाते है ना क्योंकि हमें पता है निमित्त के बिना कोई बच्चा अपने आप नहीं होगा तो बताइए मर गया कैसे मर गया पूछते ना यदि उत्पत्ति में कारण अवेक्षित हो विनाश में भी कारण अवेक्षित होती है होता है। यदि विनाश में कारण की अपेक्षा नहीं है तो उत्पत्ति भी नहीं होती है यानी जिसकी उत्पत्ति नहीं होती वो क्या है नित्य है, इसलिए शब्द नित्य है यह तात्पर्य है ये क्यों तरह जोर करा रहे है पता है ईश्वर का ज्ञान अपरुष वेद ये नित्य है कहने के लिए ये नित्य है कहने के लिए और किसी ने कहा अब एक शंका आ गई देखिए शास्त्र कैसे कैसे सोचता है ये शब्द कहां पैदा होता है जहां वायुमंडल है वहां पैदा होता है आकाश में पन्न साथ में वहां क्या चाहिए वायुमंडल चाहिए वायुमंडल चाहिए क्योंकि शब्द के आगे जाने के लिए वाइब्रेशन चाहिए आकाश में कोई वाइब्रेशन नहीं होगा वाइब्रेशन कहा हो सकता है पृथ्वी में जल में अग्नि में आ, इस तरह आएंगे तो वायु में समझ में आएगा ना अब देखिए जिस आकाश में शब्द की स्थिति हम मानते हैं उस आकाश में हमारे सामने परीक्षा करके देते वक्त वायु भी रहता है वायु भी रहता है तो इधर एक शंका आ सकती है शब्द जो है आकाश का गुण तो है परंतु साथ साथ में थोड़ा वायु का भी गुण है ऐसे एक पक्ष आ सकता है थोड़ा थोड़ा ये वायु का भी गुण है ऐसे पक्ष आ सकता है ठीक है ना तो इसका उत्तर क्या देते हैं? देखिए प्रख्याभा योग योग यो प्रख्या अभाव न वायु गुण ये जो शब्द है वायु का गुण बिल्कुल नहीं है क्यों शब्द को हम किससे सुनते हैं चमड़े से या कान से कान से, कान से।, कान से ना यदि वायु का गुण होता थोड़ा वायु का गुण होता थोड़े शब्द को हम चमड़े से भी सुनते हैं। थोड़े शब्द को हम यदि पानी का गुण होता तो जीभ से जाना जाता है पृथ्वी का गुण होता गुण होता तो नाक से जाना जाता है अग्नि का गुण होता तो अंग से जाना जाता है और वायु का गुण होता तो स्पर्श से जाना जाता है परंतु शब्द को तो सौ हम कान से ही सुन सकते हैं इसलिए कहा प्रख्या अभाव तो गंद्रिय के द्वारा शब्द की प्रख्या यानी ज्ञान अभाव है इसलिए न वायु के साथ शब्द गुण अन्व करता है वायु के साथ शब्द गुण का जो अन्याय है ना योग यह नहीं माना जा सकता ठीक है इसलिए क्या है वायु का खंडन क्यों किया पता है एक और कारण है वायु कितने हैं? एक है अनेक है? अनेक है। काम बताया दर्शन में बताया वायोहो एक वायु और दूसरे वायु के विपरीत दिशा में आकर के टकराने पर वहां एक वर्लपुल जैसे रोटेशन होगा उसमें घासपूस सब थोड़े फाउंटेन जैसे ऐसे घूमते हुए हमें दिखाई देता है इसलिए क्या पता लगता है इससे हा वायु अलग अलग है ठीक हा शब्द से शब्द बनता है शब्द से शब्द बनता है शब्द शब्द से बनता है।, है, सही है उसका खंडन नहीं किया और न्यायदर्शन क्या मानते हैं मुंह से जिसका उच्चारण होता है और कान से जिसको सुनता है शब्द की परिभाषा इतनी ही मानी है शब्द की परिभाषा न्याय दर्शन में कितने माना पर, पर आ, केवल बाहर इतना इतने ही दूर माना उसी को वो शब्द नाम से पुकारता है इधर बैठे करने की इधर जो बैठता ना हमारे विचार में उसको उच्चारण करने के लिए मुंह से बोलते हैं इसका मतलब मीमांसा दर्शन का शब्द यहां से शुरू होता है हा अंदर से होता है कानून कानून एक तो उसी से चलना, चलना पड़ता है इसलिए मीमांसा का शब्द बुद्धि से बुद्धि तक चलने वाला है और वैशिष्य का मूल से कांड तक चलने वाला है ठीक है ठीक है ना और वहां शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार मानी जाती उत्पत्ति मानी जाती है और सिद्धांत क्या है वो असत्कारन्वाद है वस्तु उत्पन्न होने से पहले इसी रूप में नहीं था वो तो बिल्कुल ठीक ही है इसलिए ये दोनों का जो परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण को देखिए उन्होंने अपने सीमा को बांट दिया बांटने के बाद परिभाषा दी परिभाषा के आधार पर उन्होंने व्याख्या दी इसलिए वहां क्या है उनकी दृष्टि में शब्द जो है अनित्य है अनित्य है अनित्य है आ वहां अनित्य वास्तु में शब्द संकेत अनित्य है शब्द नित्य है यानी पांच सौ जो मूल्य है ना ये नित्य है और पांच सौ रुपये का कागज वो, वो संकेत होता है पांच सौ के मूल्य को मूल्य एक निराकार वस्तु है अच्छा रिजर्व बैंक वाले बैठे हैं ठीक है ना तो पांच सो जो मूल्य जो होता है ये मूल्य अदृश्य है उस अदृश्य को व्यवहारिक बनाते वक्त एक दृश्य रूप देना पड़ेगा नहीं तो व्यवहार नहीं चलेगा इसलिए क्या कर दिया उस वाले कागज में इस प्रकार की चपाई हो इसमें इतना सिर हो इधर से देखे इधर से देखे आपको पांच दिखाई देगा अंध में क्या है बीच में रिजर्व बैंक गवर्नर का एक प्रोमिस है हाँ, इसके धारक को पांच सौ देने का मैं वजन देता हूं पांच सौ अदा करने का मैं वचन देता हूं ठीक है ना धारक को फिर यदि पांच सौ हमारे हाथ में है मैं धारक हूं फिर उनका वजन मुझे क्यों चाहिए क्योंकि वो जिस रुपये के बारे में बता रहे हैं ये 500 मूल्य है और मेरे हाथ में क्या है आ, ये हा पांच मूल्य का यह संकेत है सिंबल है सिंबल जितने भी होते हैं अनित्य उस सिंबल को तो इसने न्याय दर्शनकार ने अनित्य बोला सिंबल तो बदलेगा और पांच सौ का मूल्य अमेरिका में अलग है स्विट्जरलैंड में अलग है बताओ उधर तो पैसा बैंक में इतना ये जो हिसाब होता है, उसके से जी वही तो बताया ना इसलिए शरीर में, शरीर शरीर में में के के अंदर का का संग्रहण होता है होता है है पीले रंग ये जोता की ठीक है ना अमिदो शुक्राणु के अमिदो उपयोग से जब शरीर को ये में से शरीर संचालन के लिए शक्ति निकालना पड़ेगा तो यहां ओजो तत्व की कमी पड़ेगी कमी पड़ने के कारण क्या है प्राणशक्ति के ऊपर असर आएगा क्योंकि रोगाणुओं का आक्रमण फिर रजिस्ट करने का ताकत किसको नहीं होगा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य भंग भंग से से शरीर को नहीं होता है ठीक है ना इसमें क्या हो जाता है पर स्त्री गमन करे यात्री सोस्त्र... का गमन करे यदि अमित हो जाएगा तो क्या होगा फिर क्या हो जाता है शरीर इसका सेटिंग कर नहीं पाएंगे कोलाप्स हो जाएगा उसके लिए आयुर्वेद क्या कहता है आयुर्वेद क्या है फिर वाजीकरण की औषधियां देती है वाजीकरण की औषधियां डोस के आधार पर देता है। सरकार क्या करेगा टैक्स बढ़ाएगा सरकार क्या करेगा टैक्स बढ़ाएगा उस प्रकार क्या हो जाता है कि और आर्थिक नियम जो होता है ना उसको कठोर बना देगा समझ में आ गया ना आर्थिक नियमों को कठोर बनाते हुए टैक्सेशन के रोल में परिवर्तन लाएगा फिर वसूल ज्यादा हो जाएगा ना फिर उसके बाद में देखा जाएगा इस प्रकार क्या हो जाता है वो देश की इकोनॉमी एकनो, को अर्थव्यवस्था अर्थ को हाँ उसी प्रकार जैसे अर्थव्यवस्था राष्ट्र शरीर में है उसी प्रकार की अर्थव्यवस्था किसमें है अपने परिवार में है परिवार में है मान लीजिए पदी को सस्पें, सद, सस्पेंशन मिला किसी छोटी गलती से तो आधा वेदन मिल रहा है तो क्या करेंगे हमारे आर्थिक व्यवस्था में हम परिवर्तन लाएंगे क्या बोलते हैं बच्चे अब स्कूटर पर नहीं चलेंगे साइकिल पर चलो सिनेमा देखने नहीं जाएंगे न्यूज़पेपर बंद करेंगे ट्यूशन तुम्हारा बंद देखिए आता ना परंतु हमारे घर में क्या है आजकल हमारा आदत ऐसे बन गए हम नहीं रुकने वाला है हम उद्धार लेंगे उद्धार लेकर के पाली जैसे चलेंगे ठीक है ना अब सरकार पचास रुपया गैस पर बढ़ा दिया क्यों बढ़ा दिया सही बढ़ा दिया ना क्योंकि हमारे नाम पर पेट्रोलियम कंपनी को सरकार प्रत्येक साल में करोड़ों रुपया सब्सिडी देकर के सस्ते रेट में हमें गैस दे रहा है हम क्या सोचते हैं हम ये सोचते हैं वास्तव में सरकार को इससे भी सस्ता मिलता है अब क्या ज्यादा पैसे के लिए ये जो तीन सौ बारह रुपया लेते थे ना हम ये वास्तव में पेट्रोलियम कंपनी हमारे ऊपर बहुत लाभ कमाता है नहीं है और फाइनेंस है आर्थिक नीतियों को हमें कठोर बनाना ही पड़ेगा वो संवेदना जो प्रकट करते हैं ना वो कोई संवेदना नहीं है उनके अंदर क्यों ये वास्तव में उनको उनके मन में के अंदर यही भावना है ये जनता के द्वारा भोगना ही है क्योंकि जनता इसको नहीं भोगेंगे जनता इसको नहीं पहुंचानेंगे जनता इसको स्वीकार नहीं करेंगे कल हमारे राष्ट्र अमेरिका जैसे राष्ट्रों के साथ आगे जा ही नहीं सकते साथ आगे नहीं साथ में योगी की योगी की ज्ञान का योग के ज्ञान योगी की नहीं योग के ज्ञान का भाव होने से भी शब्द नित्य है यानी वायु का गुण होता तो उसकी प्रख्या हमें चमड़ा से भी होना चाहिए था पर कभी यह हुआ नहीं आगे अंतिम एक हेतु है लिंग दर्शनाचा हाँ यह खत्म हो गया लिंग दर्शनाथ चा बोलिए अभी तो युक्ति और तर्क से अनुमान प्रमाण से बात को सिद्ध की और मीमांसा का आधारभूत प्रमाण कौन सा है वेद है इसको कब देंगे हम आप पहले वेद प्रमाण देने के बाद फिर अनुमान नहीं पहले अनुमान को दे दो फिर हमारे वेद प्रमाण को दे तो लिंग दर्शनात वेद में शब्द नित्य है इसमें लिंग है प्रमाण लिंग का मतलब प्रमाण है आखिरी वेद वेद वेद है है लास्ट है। इसके आगे कोई किसी का हम नहीं सुनेंगे तो क्या है आ, यहां हिंदू मुसलमान बनता है इसको समझो ना उसका तात्पर्य को वो मुसलमान का स्पिरिट आएगा हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए आना चाहिए क्योंकि कुरान जो कहा उसमें हमारी श्रद्धा है वो आखिरी बेड़ है आगे मत बोलो ज़ैमिनी बोलता है क्या है लिंग का दर्शना चा ये प्रकरण को क्लोज कर रहा है आगे किसी की वाणी हम नहीं सुनेंगे कहा बताया ऋग्वेद के अंदर आठवें मंडल में ऋग्वेद के अंदर आठवें मंडल में सूक्त संख्या 75 मंत्र संख्या 6 मंत्र संख्या 6 मंत्र में क्या बोला यह भी तो जानना चाहिए वाचा विरूप वाचा विरूप यानी विरूप वाचा विरूप नित्यया ये वाणी का विशेषण है वाचा वाणी के द्वारा शब्द के द्वारा वाणी विरूप है विविध रूप है कैसे एक ईश्वर के विविध रूप है देवता एक ईश्वर के विविध रूप को हम देवदा कहते हैं देवदा के अनेक होने से ईश्वर अनेक है मानेंगे? नहीं।, नहीं। और एक मनुष्य के अंदर विविध भाव होते हैं परंतु मनुष्य एक है है ना तो उसी प्रकार ये वाणी एक है परंतु अनेक रूप में भाषित होती है इसलिए तंत्र शास्त्र में प्रत्येक देवता के लिए अलग अलग बीज रखा है प्रत्येक देवता के लिए अलग अलग बीज मंद्र रखा बिल्कुल पानी नहीं ये के आधार पर बस अर्थ हो गया वेद प्रमाण के होने से भी शब्द नित्य है बस इसका मतलब यह होता है यह मन बनाओ वेदशास्त्र में मांस खाने के लिए बताया तो हम मांस खाएंगे वेद प्रमाण में मारने के लिए बोला तो हम मारेंगे वेदशास्त्र में हथियार सजाने के लिए बोला है तो सजाएंगे ये हिम्मत होगा ना हिम्मत से बताने के लिए वेद को पढ़ना पड़ेगा श्री <laughs> स्वामी दयानंद जी ने वेद के स्वाध्यायी को एक नित्य नियम बनाने के लिए अपने नियम में कहा ये न होने के कारण हम दम से नहीं बोल सकता है मांस खाने का विधान वेद में है शायद, शायद होगा <laughs> ओम सहना भवतो सहनो सहनौ भुनों सह वी करवे तेजस्वनातमस्तुम शांति शांति शांति